अध्याय पांच कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म अर्जुन अर्जुनवाच संसम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम चंससी येये तयोरेकम त्रूहि सुनिश्चित अर्जुन ने कहा हे कृष्ण पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है श्री भगवान उच संस कर्मयोग निश्रेयस्कर संन्यासा कर्म कर्मयोगो कर्म विशिष्यते श्री भगवान ने उत्तर दिया मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम हैं किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है ये यह सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षती निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधा प्रमुचते जो पुरुष न तो कर्मफलों से घृणा करता है और न कर्मफल की इच्छा करता है वह नित्य सन्यासी जाना जाता है हे महाबाहू अर्जुन ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्व से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है सांख्य योग प्रवदन्ति न पंडिता एक फल अर्मय योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं जो वस्तुतः ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है यद सांख्य प्राप्यते स्थान तद योग्यंख्यम च योगम च यह पश्यति सपश्यति जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है सन्यासस्तु महाबाहो, योग युक्त योगयुक्तो न चिरेणि गति भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुरपे न लिप्यते जो भक्ति भाव से कर्म करता है जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है वह सबों का प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता करो मी युक्तों मन तत्वित पश्यन शिण्वन स्पृशन जिघ्रन अश्नन गच्छन स्वपन प्रलपन विसर्जन गृणन निमिषन अभी इंद्रियाणीन्द्रिया वर्तंत धारयन दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते सुनते स्पर्श करते सुघते खाते चलते फिरते सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता बोलते त्यागते ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह है इन सब से पृथक है ब्रह्मण्धाय कर्माणि संगम त्यक्ता करोत्यह यिप्य न सपापे न पद्म जो व्यक्ति कर्मफलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है काये न मन सा बुद्ध्या केवल योगि न कर्म कुरती योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं युक्त कर्म फलम त्यक्त शांति नैष्ठिकी अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बंध जाता है सर्व कर्माणि मनसा संस्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे दे नैव कुर कारयन् जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है तब वह नव द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है न कर तत्व न करमाणी लोकस्य सजती प्रभु कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते शरीरूपी नगर का स्वामी देहदारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है नहीं ही कर्म फल की रचना करता है यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है नादत्ते दत्ते कस चित पापम सुकृतम विभू अज्ञाने ज्ञानम तेन मुहती जंतव परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है ना पुण्यों को किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है ज्ञान न तो तद्ञान यशित आत्मन तेजाम प्रकाशयति तत्परम किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं तदबुद्धय आत्मा तत्परायणा तद ग्य पुनरावृत्ति जब मनुष्य की बुद्धि मन श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कलमश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है विद्या विनय संपन्नी सुनिचै पंडित विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि संभाव से देखते हैं सरगो ये स्थित जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं न प्रहश्येत प्रियं प्राप्या, प्राप्य नो दिजेत प्राप्त चा प्रियम स्थिर ब्रह्मणि स्थितः जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है जो स्थिर बुद्धि है जो मोहरहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। हैत्मा सुखम अक्षय अक्षयमश्नुते ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है ये ही संस्पर्श जा भोग दुख यो नए ते आद्यंतवंत कौंते न ते शोरम बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं हे कुंती पुत्र ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है अतः चतुर्व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता शक्नोति वह सोड़म प्राक शरीर विमोक्षणा काम क्रोधोद्भवं वेगम सयुक्त ससुखी सुखी यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है यो अन्तः सुखो तथा अंतर आ राम तथांतर ज्योतिरेव य सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधि गी जो अंतकरण में सुख का अनुभव करता है जो कर्मठ है और अंतकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है वह सचमुच पूर्ण योगी है वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है लवंते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कलम शाहेरता जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं वे ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं काम क्रोध विमुक्ता नाम यती यत चेतसाम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्म जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी हैं और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है स्पर्शान कृत बहिर्बाया चक्षुशवातरे भ्रुवो प्राणापान सामाभ्यिण यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर्मोक्षण विगते भय क्रोधो यह सदा मुक्त समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भवों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है यज्ञ तपसाम सुहृदम सर्वभूतामा शांति मृती मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोगता समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है